नमस्कार आप संडा रेडियो माथवन वन जीरो सेवन पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए छत्तीसगढ़ से हमारे साथ बीके काकोली जी हमारे साथ उपस्थित हैं और आप एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं पिछले कुछ समय से और ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से भी जुड़े हुए हैं तो काकुली जी बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप बहुत अच्छे हूँ जी जी जी और मैं चाहूँगा अच्छा कि थोड़ा सा अपने बारे में बताइए आप क्या करते हैं किस तरह का प्रोफेशन आपका है मैं शिक्षा विभाग में अपने कांकेर जिले में रायपुर से साढ़े तीन घंटे दूर है हमारा अच्छा रायपुर से साढ़े हाँ, तीन साढ़े तीन घंटे दूर है और वहाँ पे मैं एज ए लेक्चर स्कूल में पढ़ाती हूँ अच्छा हाई स्कूल में तो कौन से सब्जेक्ट वगैरह पढ़ाते हैं आप थोड़ा बताइए अपने बारे में मैं हिंदी और साइंस दोनों पढ़ाती हूँ 11, ट्वेल्थ का साइंस दस साल ली हूँ लेकिन 97, 90, 8 आता था रिजल्ट उस समय और केमिस्ट्री बहुत कठिन होता है लेकिन सब बेसिक्स मुझे पूछते थे क्योंकि क्लास वन से बेसी तक मेरा फर्स्ट क्लास रहा तो मेरी बेसिक्स बहुत अच्छे हैं तो इस हिसाब से पूछते थे बताती थी लेकिन अब जो स्कूल में आई हूँ यहाँ पर जो है लड़कियाँ हैं साढ़े तीन सौ और आश्रम स्कूल है जो नक्सली पीड़ित होते हैं अच्छा, तो उनके बच्चों को विशेष जो है वहाँ पर रखने का प्रावधान है और सरकारी सहायता मिलता है वहाँ और लड़कियों को मैं जिस साल गई दो हजार बारह में दिसंबर में तो उस साल फर्स्ट डिवीजन नहीं था नहीं, नहीं, नहीं। तो वही नाइन्टीस नाइन्टी सेवन जो एवरेज होता है नहीं, नहीं, नहीं। और उनकी स्थिति को देखते हुए मैंने दूसरे साल उनको राजयोग मेडिटेशन सिखाया जो मैं एक साल हुआ था सीखी थी तो प्रयोग किया मैंने नहीं, नहीं। तो जो प्रिंसिपल के घर में लड़की रहती थी नाइन्थ तक तो करा दिया अब टेंथ का कैसे करें तो मैंने उसको एक प्रयोग किया मैंने बताया जो है महाज्योति शिव बाबा को याद करना और जो तेरे बुद्धि में आए वो लिख कर आना <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> क्योंकि रहती मैडम मुझे तो देखकर भी लिखना नहीं आता मैं क्या करूं अरे बाप रे हाँ तो फिर मैंने उसको सजेशन दिया कि ऐसा करके देख और बिल्कम। आप यकीन नहीं मानेंगे कि उसका जो है सेकंड डिवीजन आ गया अरे वाह बहुत बढ़िया तो जादू हो गया जादूगर ऊपर बैठे जादू कर रहा है और हम जादू का अनुभव कर रहे हैं। तो उस साल जब पालक छोड़ने आए आश्रम में स्कूल तो बड़ी मैडम ने जो है फूल बरसा के जैसे देवताओं के ऊपर बरसाते है ना <laughs> वैसा पूरा <laughs> जो है समारोह मनाया दे, दे, दे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया और मैं चाहूँगा कि शिक्षा विभाग माना छत्तीसगढ़ में किस तरह से वहाँ पर रिक्रूटमेंट कैसे किया जाता है भर्ती कैसे होता है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सिस्टम क्या है वहाँ का हाँ जो हर ज़िले में एक, एक स्कूल सरकारी जो है सहायता से चलता है और रहने की व्यवस्था जो दूर से गांव में रहते हैं शहर में नहीं रहते प्राइवेट स्कूल उपलब्ध नहीं होता है अच्छा, अच्छा। ऐसे बच्चों के लिए जो है सरकार जो है छत्तीसगढ़ सरकार और जो है हर जिले में एक स्कूल वैसे खोली है आश्रम स्कूल जहां लड़कियां रहती है विशेष जो है लड़कियों को पढ़ने से रोका जाता है घर का काम करो ऐसा माहौल है तो इसीलिए उनको जो है आगे पढ़ाने के लिए आगे बढ़ाने के लिए मुफ्त में बुक भी देती है और इस साल तो कॉपी भी दी और उनको जो है वैसे करके रख के पढ़ाया जाता है मैं वहाँ पर टीचर्स वगैरह का कैसे भर्ती होता है उसके बारे में अच्छा टीचर्स का जैसे मेरा तो परसेंटेज अच्छा था तो उस समय क्या है जो है बुला करके जिसका परसेंटेज अच्छा देखते थे तो प्रॉपर जगह में रखते हैं अच्छा, और अभी तो इंटरव्यू सिस्टम हो गया अच्छा, उस समय मार्कशीट बेसिस पर हो रहा था तो जैसे जैसे दिनों दिन जो है जनसंख्या बढ़ रही है बेरोजगारी बढ़ रही है तो प्रक्रिया कठिन होते जा रही अच्छा, है च्छा, च्छा, च्छा, तो अभी इंटरव्यू होती है फिर बीएड जरूरी है डीएड जरूरी है और हमारे समय में ऐसा था कि हम पहले ले लेते थे उसके बाद में पहले ट्रेनिंग कर लो बिल्कुल अच्छा पढ़ाई करते मना पढ़ाते हुए हाँ, बच्चों को फिर बाद हाँ, में ट्रेनिंग वहाँ पर आदिवासी बच्चे वगैरह या नक्सलवादी इलाका वगैरह बहुत सारा है तो अभी करंट सिनारो में किस तरह का सिचुएशन है वहाँ पर अभी सब सुचारू रूप से चल रहा है या अभी पहले से काफी अच्छा हो गया है अच्छा अच्छा पहले जो है दूर दराज में जाने से लोग डरते थे पोस्टिंग उधर होती थी तो भी, तो भी नहीं जाते र... थे प्रमोशन नहीं लेते <laughs> थे अच्छा प्रमोशन ही नहीं लेते, नहीं लेते थे नहीं लेते थे कि वहाँ जाना पड़ेगा करके पर ऐसे सुकमा जिला है जहाँ बहुत ज्यादा नक्सल प्रभावित इलाका है पर वहाँ सरकारी सहायता से अभी बहुत अच्छा मतलब विकास भी हो गया है तो लोग अभी जा के रहना पसंद करते हैं बल्कि पहले से दहशत कम हो गया है पहले दहशत का माहौल होता था वो अब नहीं है अच्छा अच्छा तो अब वहां पर जैसे कि शिक्षा का क्षेत्र में मना और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ही स्कूल है क्या दो तीन स्कूल है? नहीं, स्कूल नहीं तो अनेक है प्राइवेट अच्छा, स्कूल्स भी है, सरकारी स्कूल भी सरकारी मिडिल हाई प्राइमरी ऐसा स्कूल है अच्छा, और जो जिस स्कूल में मैं अभी हूँ तो वो ऐसा वाला स्कूल जो सरकारी से चलता है एस सी के लिए अच्छा, अच्छा तो अच्छा, वो स्कूल हर जिले में एक है ओके, ओके। और मेरे जो स्कूल में जब एक साल हंड्रेड हो गया तो सेकेंड बार भी आया थर्ड बार में जो है प्रिंसिपल मैडम अठारह लोगों का स्टाफ था और उन्होंने मीटिंग लेके पूछा कि सब प्रिंसिपल को लगता है कि हैट्रिक हो उनके स्कूल का हुँ। तो हुँ। वो जो है अठारह लोग कुछ नहीं बोले क्योंकि वो जो है उनका ये से कि दूसरे स्कूल में जाके बच्चे परीक्षा देंगे आएगा कि नहीं आएगा ऐसा वाला स्थिति था फिर मैंने तो हमने जो भगवान से बात करना सीख ली है राजयोग मेडिटेशन मतलब है ईश्वर से मुलाकात और ईश्वर से बातचीत और परमात्मा से जब हम ऊपर वाले से डायरेक्ट कनेक्शन के थ्रू हम बात करते हैं तो वो हमें जो है वो टचिंग करते हैं और मैंने उनसे बात की और मैंने कहा मैडम हो जाएगा अच्छा निश्चिंत रहिए <laughs> तो मैंने खड़े होकर जवाब दिया अठारह लोगों के बीच में सोचो फिर मैंने बोला कि भाई अब हमने बोल दिया है अब क्या करना नहीं करना है, वो आप जाना शिव बाबा को बोला तो उसके बाद उस साल आया आ, जब हैट्रिक आया तो मैडम को बड़ा अच्छा लगा हम्म बहुत अच्छा लगा और एकदम से जो है उनको बहुत कॉन्फिडेंस आ गया बिल्कर, और स्कूल में मेडिटेशन कराती हूँ जैसे जाती हूँ ना नाइन ना, टेंथ के क्लास में आ, दो मिनट खड़े होते हैं तो उस समय ना उनको जो है सिखाई है। है। अच्छा अच्छा कि आप ऊपर अच्छा, से जो है सर्वशक्ति की किरणें आ रही है ऐसा सोचो और चारों ओर फैल रही है ठीक है चलिए मैं चाहूँगा कि एक आध गीत आप जो है गीत भी गुनगुनाते हैं तो एक गीत को एक गुनगुनाइए मधुवन <laughs> में आई हूँ तो मधुवन का ही एक गाना गा देती हूँ जी जी जी बिल्कुल <laughs>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 सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल फूल मिले आंगारे सच की राहों पे चलता चल सच की राहों पे चलता चल प्यार दिलों को देता है अशकों को दामन देता है मधुबन खुशबू देता है सागर सावन देता है जीना उसका जीना है जोरों को जीवन देता है मधुबन खुशबू देता है बहुत बढ़िया बहुत सुंदर चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं और आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर विशेष काकुली जी को और बहुत ही प्यारा संगीत आपको सुनाया है और एजुकेशन सिस्टम में जो है एजुकेशन विभाग में आप सेवा दे रहे हैं छत्तीसगढ़ में और वहाँ पर नक्शलवादी जो क्षेत्र है ज़्यादातर तो अभी उसमें काफ़ी परिवर्तन आ गया ये भी आपने बताया है और पहले लड़कियों को बच्चियों को नहीं पढ़ाते थे लेकिन अभी बच्चियों को जो है अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं और सरकारी स्कूल के साथ प्राइवेट इस्कूल्स भी हर डिस्टिक्ट में वहाँ पर भी है तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए मैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर बात करते हैं आप सुनाए हैं रेडोम वन 107.8 सेवन पर जी हाँ करियर ऑप्शन सुनते रहो मस्कर आते रहो pariv नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बीके के काकोली जी से हमारी बातचीत हो रही है शिक्षा विभाग से आप जुड़े हुए हैं तो मैं चाहूँगा कि आज के समय में जैसे कि आपने बताया कि सरकार जो है इंटरव्यूज़ वगैरह भी लेती है और प्रॉपर तरीके से जो है सिलेक्शन होता, होता, है।, होता है।, है तो अभी बच्चे जो है जो करियर बनाना चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे कैसी उसकी तैयारी करें उनको अपने रुचि के अनुसार जो है सब्जेक्ट का चॉइस करना पड़ेगा जी। पहले तो बच्चों को ये नहीं पता होता है कि जो है हमें वकील बनना है डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है कई और भी साइड्स है खेल है और आईटी सेक्टर जा सकते हैं एमबीए करना है उससे किसे क्या कौन सी डिग्री प्राप्त होती है और उसके लिए कौन से सब्जेक्ट चॉइस करना पड़ता है टेंथ में के बाद में क्योंकि टेंथ तक ऑल सब्जेक्ट होता है और उसके बाद में जो सब्जेक्ट का चॉइस होता है वही उनके करियर को आगे बढ़ाता है तो इसीलिए सब्जेक्ट के चॉइस पर जो है विशेष ध्यान देना पड़ेगा उसके लिए काउंसलर से जो है या तो जो उनको मार्गदर्शन दे सकते हैं टीचर्स हो या पेरेंट्स हो उनसे जो है सलाह परामर्श करके वो जो है सब्जेक्ट का चयन करें जिससे उनको जो बनना है उस सब्जेक्ट पर जो है फोकस हो क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो है डी कर लेते हैं मतलब जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए डिग्री चाहिए भिल्कर, होती भिल्कर, है हाँ। और उसके बाद में वो फॉरेस्ट में कर रहे हैं तो कहीं और जो है कर रहे हैं क्योंकि उसको वो इंटरेस्ट ही समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना है नहीं, नहीं, तो इसीलिए पहले से ही उनका जो है वर्ष खराब ना हो इसलिए सब्जेक्ट का च्इस और जो है परफेक्ट अपने को जान करके मेरी रुचि किस साइड है मैं वो कर पाऊंगा या नहीं, नहीं उसको जो है कदम आगे बढ़ाना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे अभी जैसे आपने बताया कि कोई लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन फिर वो वहाँ पहुँच नहीं पाते तो क्या ऐसा होता है कि, कि जो डिग्री हासिल किया अनुसार वो जाना चाहिए था बच्चों को तो फिर वो दूसरी जगह क्यों डाइवर्ट हो जाते हैं ऐसा क्यों होता है? उसको उसको जो है पता बाद में चलता है कि मुझे तो इंटरेस्ट था नहीं सब कर रहे थे इसलिए मैंने कर लिया साथ ट्रेनिंग कर लिया नहीं। खाली नहीं बैठे रहो ट्रेनिंग करो और कॉलेज भी साथ साथ करो लेकिन जैसे जैसे मेच्योर्ड होते हैं तो उनको पता चलता है कि ये जो है इससे ज्यादा अच्छा जॉब भी हम कर सकते हैं टीचर लाइन तो सबके लिए नहीं है टीचर हर कोई नहीं बन पाता है बोल नहीं पाता है नहीं। एक मजबूरी से करना अलग होता है एक खुल के दिल से करना अलग होता है तो किसी को बाबू का काम पसंद आता है तो बाद में वो फिर उसमें डी में देखो जाकर वो कर रहे तो मैं हैरान होती हूँ कैसे मैंने जो है मैं वहाँ पर जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में मैं चार साल डेपुटेशन में वहाँ भी काम की हूँ तो जो आ, आ, में चार साल के लिए जब पढ़ाई वो बच्चे जो है अभी अलग अलग क्षेत्र में जा रहे हैं जो कि वो शिक्षा के लिए है कि वो प्राइवेट पढ़ाएंगे तो उसको देखकर के इसलिए मैं जो है श्रोताओं से ये कहना चाहूँगी कि सब्जेक्ट का चयन खासकर दसवीं के बाद में वो जो है बहुत अपनी रुचि को ध्यान में रखकर ताकि उनका जो है साल खराब नहीं हो कोई अच्छा मार्गदर्शन से, से मार्ग पूछ करके तो आगे बढ़े बिल्कुल तो बिल्कुल साल खराब नहीं होगा हम्म हम्म बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और इसके साथ में एक और बात आती है कि क्या वहाँ पर काउंसलिंग वगैरह सरकारी इसमें बच्चों का करियर के लिए कुछ प्रोग्राम्स होते हैं क्या हाँ अभी जो कलेक्टर है वो शुरू करवाई है पिछले दो तीन साल उसमें मैं देख रही हूँ कि नहीं। बच्चों को ना काउंसलिंग दी जा रही है नहीं, नहीं, नहीं। तो क्या कौन क्या बनना चाहता है ये वाली हो रही है और इसके पहले ऐसा नहीं था तो उससे पहले तो हम ही क्लास में बताते थे तो जो बच्चे हैं आज भी मुझे याद करते हैं कि मैम आप हमको जो बताते थे वो बहुत हमारे लाइफ में काम आया हुँ, और हुँ, वो शायद कहीं ना कहीं से पता चला होगा कि करना चाहिए तो मैं अपने जिले में बिल्कुल मार्गदर्शन देते रहती हूँ क्योंकि हुँ, वो जानते हैं कि यहाँ पर जो है सलाह बहुत जरूरी है तो पूछते रहते हैं और जब से ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन की हूँ तेरह साल हो रहे तब तो ऐसा हो गया है कि मेरे स्कूल का रिजल्ट देखकर कर ग्यारह साल से हंड्रेड परसेंट आ रहा है फर्स्ट डिवीज़न और सेकंड डिवीज़न नो थर्ड नो फेल नो सप्ली जिले में कोई स्कूल में चार साल तक आया था लेकिन ये जो अनोखा प्रयोग जो है अनुभव ये जो है हमारे पूरे ज़िले में जो है रायपुर में भी कोई बाहर की टीम आती है तो हमारे स्कूल भेजते हैं कांकेर के स्कूल को देखा रहने की व्यवस्था जैसे है बच्चों के फिर पढ़ाई का रिजल्ट अच्छा हो रहा है और इस साल तो मैंने टॉप टेन में आएगा पहले से बोल दिया नहीं नहीं। किसके दम पर बोला है कौन हमारा साथी है <laughs> तो जब ऊपर वाला हमारा साथ है तो फिर क्या डरने की बात है बिल्कुल संकल्प करो और बच्चों को भी ट्यूनिंग दे दी ठीक है।, है बिल्कुल घंटे में एक मिनट जो है पावर लेते रहो पावर हाउस से जुड़कर और अपने को चार्ज करते रहो और पढ़ाई याद रखो बिल्कुल, बिल्कुल दे दिया तो अभी जैसे कि आपने बताया काउंसलिंग का भी अभी जो है शुरू हो गया नया है नया कलेक्टर आया है तो ये एक अच्छी चीज़ है कि बच्चों को पढ़ाते वक्त ही उनको अगर काउंसलिंग का भी अच्छा से मार्गदर्शन मिले और करियर में क्या क्या कर सकते हैं किस किस तरह की चीज़ें हैं ये अगर बच्चों को पहले से बता दें तो बहुत ही अच्छा होता है और ख़ास इलाका जैसे कि छत्तीसगढ़ है नक्सलवादी इलाका है तो वहाँ पर अभी ये सारा बदलाव हो रहा है ये सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा तो मैं चाहूँगा कि वहाँ पर अभी सिर्फ लड़कियों को ही सरकार पढ़ा रही है कि लड़कों को भी पढ़ाती है फ्री में। लड़कों को जो है बुक्स बस मिलते हैं बाकी उनको खर्चे करने पड़ते हैं घर वाले क्योंकि लड़के लोग के लिए तो घर वाले ऐसे ही रेडी रहते हैं हु, तो सरकार उसमें खर्चा नहीं करे लड़कियों के लिए करती है बस अच्छा अच्छा अच्छा ठीक <laughs> <laughs> है ठीक है तो अभी जैसे कि नई नई चीज़ें हरी हैं और आ, Uh, क्या आपके स्कूलों में वगैरह कंप्यूटर्स वगैरह लगे हुए हैं क्या नहीं हाँ कंप्यूटर शिक्षा तो जरूरी हो गया आज के डेट में तो कंप्यूटर के लिए नए अभी मतलब हमारी स्कूल का रिजल्ट आने के बाद से सरकार इतनी बजट दे रही है यहाँ से ये डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट अब जो है कंप्यूटर के लिए अलग रूम हो गए लाइब्रेरी के लिए अलग हो गए और जो है क्लासेस के लिए भी अलग से मतलब सुविधाएँ दे रही है तो समझो मतलब पाँचों उंगली घी में हमारे स्कूल का <laughs> <laughs> सिर्फ <laughs> रिजल्ट की वजह से अच्छा, और इस साल अच्छा, तो दूसरे जिले से भी आए जैसे मैंने बताया ना जिले में एक स्कूल होता है सरकारी जो है सहायता मिलता है उनको तो दूसरे जिले से हाँ हो दूसरे स्कूल से भी हमारे स्कूल में आए तो हम जो काउंसलिंग के समय पूछ रहे थे कि आपके स्कूल में है जिले में स्कूल है तो आप वहाँ वहाँ पास पड़ेगा वहाँ क्यों नहीं जाते हो तो चुप है मतलब समझ जाओ कि एक दो लोग फिर पूछते हैं तो नहीं।, नहीं रिजल्ट है आपके स्कूल का ये कहते हैं धीरे से <laughs> तो रिजल्ट तो देखो पढ़ाई हर स्कूल में होती है हर टीचर दी बेस्ट देता है और हर बच्चा जो है अपना यथास्भव प्रयास करता है लेकिन मैंने ये जो प्रयोग राजयोग का प्रयोग किया आ, इससे मुझे इतने ये समझ में आई है कि जो पावर है ना वो काम करती है क्योंकि बिल्कुल हर स्कूल में पढ़ाई होती है लेकिन रिजल्ट कैसे आता है ये, ये। का अलग अलग है हाँ। तो इसीलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया <laughs> कि कैसे हम लोग जो हैं रिजल्ट्स के कारण सरकार भी जो है अवेयर हो जाती है और उसके लिए अच्छा फंड देकर स्कूल को जो है समृद्ध संपन्न बना रही ये हाँ। आपने बताया तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे आप सबको मैं यही देना चाहूँगी कि राजयोगेशन अपने नियरेस्ट ब्रह्मकुमारी सेंटर जाकर या यूट्यूब में अगर सुविधा नहीं हो यूट्यूब में डाला हुआ है डॉक्टर दामिनी सिस्टर शिवानी इनके जो कोर्सेज है डे वन डे टू करके तो बिल्कुल जो ये जो है स्वस्थ रहने के लिए भी जरूरी है और याददाश्त तेज होने के लिए भी जरूरी है और सात दिन का जो कोर्स का तो अलग ही महत्व है जो मैंने अभी बताऊंगी जो छत्तीसगढ़ के बाल कलाकार कैसे बनी वो तो तीनों क्षेत्र में मैंने प्रयोग किया संगीत में स्वास्थ्य में और शिक्षा में तो मैंने देखा कि ये हंड्रेड परसेंट जो काम है, है काम करता है और जो अपनाता है उसको जो है चारों तरफ से जो है फ़ायदे ही फायदे फ़ायदे होते हैं इसलिए सेवन डेज जरूर जो है कोर्स के क्योंकि वो आ, जो है पावर हाउस ऊपर बैठा है महाज्योति से जुड़कर अपने सोल को जो तिलक लग बिंदी लगाते हैं ये जो आत्मा यहाँ है इसका ज्ञान नहीं है मनुष्य को तो जब चार्जिंग होती है तो उससे बहुत बेटर फायदे होते हैं जिसको कि वो करके देखेंगे तभी पता चलता है जी जी ज़रूर सीखे तो चलिए बात बात धन्यवाद शुक्रिया आपका बात ही अच्छा मैसेज आपने कोट किया आखिरी में और राजयोग यानी ऊपर वाले से पावर लेने की विधि है और इस विधि को सीखकर अगर आप अपने जीवन में प्रयोग करते हैं तो आपको निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट मिल जाता है तो चलिए आप सभी विद्यार्थी मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ मंगल है करते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा करें आप और देश का नाम रोशन करें इन शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं काकुली जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी को भी शुभकामनाएं जो हमेशा हमारी रक्षा करते हैं शुक्रिया करते हैं उन डॉक्टर्स और सुरक्षा कर्मियों का जो दिन रात सेवा कर रहे हैं शुक्रिया करते हैं उन प्रत्येक देशवासियों का जो हरेक नियमों का पालन कर रहे हैं और घर बैठे एक दूसरे के लिए दुआ कर रहे हैं शुक्रिया शुक्रिया ओ अल्लाह तेरा शुक्रिया मुश्किल ने देखा है दिन ने देखी है रात कठिनाई में जिसने बढ़ाया है हाथ उन डॉक्टर्स को हम करते हैं प्रणाम सुरक्षा कर्मियों को देते सी का शुक्रिया shukriya shukriya he shwet tera shukriya shukriya shukriya o allah tera shukriya